श्री, श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथात्रिशरछेद प्रभु श्री राम कृष्णो श्रीरामकृष्णो दक्षिण जन्मोत्सव दिवसे विजय केदार केदारुरेन्द्रादिभक्स पंचवटीमू जन्मोत्सव दिवस विदियादी प्रभु श्रीरामकृष्ण पंचवटीमू पुरातन वटवृक्ष चोपरी विजय केदार सुरेन्द्रभुवनाथ राखाला बहुत सह दक्षिणा सन्ुपीश केचन भक्ता सशीना अवच् नीचे पिता दंडा सही वेला एक मिता सैत् भा मे मसविशो दिवस चुश्तुत्तराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे ज्येष्ठ से शुक्ला प्रतिपत् जन्मदिवस फालगुन मसल से शुक्ला तिथि परम तस् हस्तपीडाएतावत्ल जन्मोत्सव न जाता इधँ भूयसा स्वस्थो जाता है अतः अद भक्ता उत्सव कैष्यती सहचरी गानम गान सहचरी प्राचीना जाता, कि प्रसिद्धा कीर्तन गायिका मटर्मोदय श्री प्रभो प्रकोष्ठे श्री प्रभुवा पंचवटीमे पश्यक्ता सास्यानंदतावस्थानतेभु तरूतले चारों पर उपष्ट अस्त न दृष्टि परम श्री प्रभुम अभीत एव आगम्य स्थित स उत्कृति वाचाम भाचाए निशम्य सर्व उच्च हसी सहसा पुता श्री प्रभु प्रेक्ष्य मटर्मोदय हत बुद्धि सन तस्मतिम निवेदा अपश्य श्री प्रभो हा, वामत केदारचटोपाध्या विजयगोस्वामी चरुपरी श्री प्रभु श्री दक्षिणा श्रीरामकृष्ण सहादेदार विजय मेलन कथम मैं संसाधी श्रीवृंदवन तो माधवीलता आनीय श्री प्रभु खृष्ट पंचवट्या्युतराशतम ख्रीष्टवर्षे इदानिम माधवी अतिशयन वृद्धि आप्ता लघु लघुबाला आोदु्यी प्रभु सानंद पश्य वजती चनरश्रावका भाव पतंत अच्छा सुरेन्द्र चत्वरस्य से अधोदंडा श्री सस्नेहं वदति, तया उपरि उपरी आगत भोदृश पाद प्रसारण सम्य भविन्द्र उपरी गपाशतनाथ धृतयुतक उपवेष्ट प्रेक्ष्रो वद भो विदेशुस वदती, वदती च अस्म विदेश ईश्वर सधप्रभुणा भक्त नाना विषयक आलाप क्रीय श्रीरामकृष्ण अहम अंतरा अंतरा त्यक्त वसन आनंदमय सन् भ्रमा स्म एक शंभु भणति त्वया अतो नग्नेन सता भ्रम्यती अत्यम आराम अहमेक अपश्यम सुरेन्द्र क्या तदाख्य परिधेय मोक्षण काले बदमी माता कति बंधन वा बबंधे सुरेन्द्र से कार्यालय संसार अष्ट तथा तयोगुणा श्रीरामकृष्ण अष्टाश बंधन लज्जा घृणा भय जाभिमसकोच गुहने छेत श्री प्रभु गान गाया अहम तेदा खिन्नोश्मा गान श्यामता कर्गजदक्षिण्डा विधत्तेसंसार हट्ट मध्ये करगज पक्षी आशा वायु बलेन तत्र बद्धो माया मायागुण मयारज्जु नाम पत्नी विशय लेप पत्नीपुत्रो कृतो कर्कशुण विषय कामनी कांचने गम भवागम क्रीडितमक्षा भूयसा आशा कृतवान हम आशाआश्ना दशा प्रथमत पंच प्रावकृत्व अषाद षोडश प्रतियुगम सामगछ सुषु अंतकोष्टक द्वाद पाता पंचषटेम षिवोगा दौष्भिस्तु योगादश के मश्याशोदा क्रीड़ा संप्रति केवसीता पंचुडी नाम पंचभूता पंजा छक्काय बंधन नाम पंचभूता तथा नाम षणा वशी नाम वशीभवन षासधा रिपूर्मश्यता नाम नाम विप्रलो नामगुणातीत सज तमेतु एव मनुष्यो त्रयो सत्वं रजो वशीभूता सत्व अस्त चेद व्हाँ शक्नो रज सियाे तमोम अर्ति गुण स्थो विनाशक रजो गुणो बंधक सत्गुणो बंधमोचक सत्यम परम ईश्वरसाधि सन्नि प्राप्त नर्हति विजयसहां सी स्नो यीरामक सहास्यम ईश्वर सामीप्यम प्रापय नक्नोति कि मग निर्दनाथ अह कियती मंजुलावाक् श्रीरामकृष्ण आम एक अत्युच्च स्तरीय वच भक्ता एक वाचा आकर्ण्य नंद